एक सूर्य ने कैसे ब्रह्मपुर देश की राजकुमारी को प्राप्त किया प्राचीन समय में भारत में एक राजा थे जिनका केवल एक पुत्र था वे हर रोज शिकार करने के लिए जाया करता था एक दिन उस सूर्य की माँ ने उससे कहा कि तुम कहीं भी अपनी इच्छा के अनुकूल इन दिशाओं में जाकर शिकार कर सकते हो लेकिन तुम कभी भी चौथी दिशा में शिकार करने के लिए मत जाना क्योंकि वह सूर्या की माँ ये जानती थी कि यदि सूर्या चौथी दिशा में शिकार करने के लिए जाएगा तो वह ब्रह्मपुर देश के सुंदर राजकुमारी के बारे में अवश्य सुनेगा और फिर सूर्या अपने माता पिता को छोड़कर ब्रह्मपुर देश के सुंदर राजकुमारी को प्राप्त करने को उत्सुक हो जाएगा युवा राजा अपनी माँ का सुना और कुछ समय तक उसकी आज्ञाओ का पालन किया लेकिन एक दिन जब वे शिकार कर रहा था तीनों दिशाओं में जहां पर उसको जाने की आज्ञा दी गई थी उसे याद आया कि उसकी मां ने चौथी दिशा के बारे में क्या कहा था फिर भी उसने दृढ़ संकल्प किया कि वे हवर जाएगा चौथी दिशा में और पता करेगा कि आखिर उसको वहां जाकर शिकार करने के लिए क्यों मना किया गया है जब वे दिशा में पहुँचा तो उसने स्वयं को एक विशाल जंगल में पाया वहाँ पर कुछ भी नहीं था शिवाय बहुत सारे तोतों के जो उस जंगल में रहते थे युवा सूर्या ने उनमें से कुछ सुगो को अपना शिकार बना लिया इसके बाद तत्काल सभी दूसरे तोते उड़ने लगे एक साथ ऊपर आकाश में ये सब कुछ हुआ लेकिन जो उन सुगो का राजा था जिसका नाम सरमन था वह वहीं बैठा रहा जब सुगो के राजा सरमन ने अपने आप अकेला जंगल में पाया तब उसने अपने और दूसरे साथियों को पुकारते हुए बोला कि तुम सब मुझे इस जंगल में अकेला छोड़कर मत भागो अगर तुम सबने मुझे इस तरह से एकांत जंगल में छोड़कर चले गए तो मैं ब्रह्मपुर देश की सुन्दर राजकुमारी से तुम सबकी शिकायत करूंगा फिर भी सभी सूगों ने अपने राजा की बातों को अनसुना करके उसे एकांत जंगल में अकेला छोड़ सभी एक दूसरे के साथ आकाश में उड़ गए। सूर्य को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ये पक्षी कैसे बात कर सकते हैं। फिर उसने सुग्गों के राजा सरमन से कहा कि वह सुंदर ब्राह्मपुरा की राजकुमारी कौन है और वह कहाँ रहती है लेकिन उस सुग ने सूर्य को इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि राजकुमारी कहाँ रहती है उसने केवल इतना कहा की तुम कभी भी ब्रह्मपुर देश देश की सुन्दर राजकुमारी को नहीं प्राप्त कर सकते हो जिसको सुनने के बाद राजकुमार बहुत अधिक उदास हो गया जब किसी भी सूर्गे ने राजकुमारी के बारे में कुछ भी और अधिक नहीं बताया उस सूर्या ने अपने शिकार करने के साधन बंदूक आदि को वहीं पर फेंक दिया और अपने घर पर वापस चल दिया जब वे अपने घर पर वापस आ गया तो उसने किसी से कुछ भी बातचीत नहीं की और न ही किसी प्रकार का भोजन ही किया केवल वह अपने सोने के कमरे में अपने बिस्तर पर लेटा रहा चार पाँच दिनों तक और बहुत बीमार देखने लगा एंड में उसने अपने माता पिता से कहा कि वह ब्रह्मपुर देश की सुंदर राजकुमारी से मिलने के लिए जाना चाहता है मैं अवश्य जाऊंगा, उसने कहा और मैं देखूंगा कि उसको क्या पसंद है मुझे बताओ की उसका देश कहाँ हैं उसके माता पिता ने एक साथ उत्तर दिया कि हम नहीं जानते हैं कि ब्रह्मपुर देश देश कहाँ है फिर सूर्या ने कहा तुम्हें अवश्य जाऊँगा और उसकी खोज कर रुका की वे कहाँ पर है राजकुमारा के माता पिता ने कहा नहीं नहीं तुम हमें छोड़कर कभी नहीं जा सकते हो तुम हमारे अकेले पुत्र हो हमारे साथ रहो तुम कभी भी नहीं तलाश सकते ब्रह्मपुर देश की सुन्दर राजकुमारी को सूर्य ने कहा कि मैं अवश्य उसकी तलाश करूँगा और उसको प्राप्त कर लूँगा हो सकता है कि परमेश्वर मेरी सहायता करे उसको तलाशने में मैं तुम्हारे पास वापिस आऊँगा शायद ये भी हो सकता है कि मेरी मृत्यु हो जाए और मैं आप सबको दोबारा ना देख पाऊँ इसलिए मेरा जाना बहुत आवश्यक है इस तरह से राजा और रानी ने सूर्या को ब्रह्मपुर देश देश की सुंदर राजकुमारी को जाकर तलाश करने की आज्ञा दे दी अद्यपि राजा और रानी सूर्या को विदा करते हुए रो रहे थे सूर्या के पिता ने सूर्या को कुछ सुंदर और अच्छे कपड़े दिए पहनने के लिए और एक श्रेष्ठ घोड़ा सूर्या ने अपनी बंदूक और धनुषान को भी अपने साथ लिया और कुछ एक बड़े खतरनाक हथियार भी इसके लिए उसने कहा कि इनकी मुझको जरूरत पड़ सकती है उसके पिता सूर्या को पर्याप्त मात्रा में रुपए भी दिए फिर सूर्या ने अपने अपने घोड़े को यात्रा के लिए तैयार कर लिया और उसने अपने माता पिता से यात्रा पर जाने के लिए सहमति मांगी तभी सूर्या की मां ने सूर्या के रूमाल को ले लिया और उसने कुछ रास्ते में खाने के लिए मिठे पकवान को लपेट कर देते हुए कहा की पुत्र जब भी रास्ते में तुम्हें भूख लगे तो इन मीठे पकानों में से कुछ एक को खाकर अपनी भूख को शांत कर लेना इसके साथ राजकुमार सूर्या अपनी यात्रा पर निकल पड़ा और वह चलता रहा चलता रहा जब तक कि वह विहार जंगल में नहीं आ गया जहाँ पर उसे एक घना छायादार और मोटा वृक्ष दिखाई दिया इसके साथ एक स्वच्छ तालाब भी था उसने स्वयं मुस्त तालाब में स्नान किया और अपने घोड़े को भी स्नान कराया और इसके बाद घोड़े को एक घासदार मैदान में बांध कर स्वयं मुस्यादार वृक्ष के नीचे बैठ गया फिर उसने अपने आप से कहा कि मैं कुछ अपने मां के द्वारा दिए गए ये मिठे पकवानों में से खा लूंगा और कुछ पानी पी अपनी यात्रा में आगे के लिए प्रस्थान कर उसने अपने रूमाल को खुला और उसमें से एक मिठा पकवान निकाला लेकिन उसने देखा कि उसमें एक चिटी है उसने दूसरा निकाला उसमें भी एक चिटी थी उसने एक तीसरा निकाल उसमें भी चिटी थी इस तरह से उसके सभी पकवान में चीटी लग चुकी थी उसने कहा कोई बात नहीं मिठे पकवानों को ना खाने का निश्चय किया उसने कहा कि मैं इनको नहीं खाऊंगा इसको एक चिटिया ही अब खाएगी फिर उन चिटियों का राजा अचानक राजकुमार सूर्या के सामने प्रकट हुआ और उसने कहा कि आपने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया यदि आप कभी किसी कठिनाई में होंगे तो हमें याद करना हम आकर आपकी तुरंत सहायता करेंगे राजकुमार सूर्या ने उनका धन्यवाद किया और अपने घोड़े आरोप सवार होकर अपनी यात्रा में आगे के लिए चल पड़ा वह तब तक अपने घोड़े को दौड़ाता रहा जब तक कि वह एक दूसरे जंगल में नहीं पहुंच गया और उस जंगल में सूर्या ने एक बाघ को दर्द से कराहते हुए पाया जिसके पैरों में एक बड़ा कांटा चुभा हुआ था सूर्या ने उस बाघ से कहा कि तुम इस तरह से क्यों दर्द से ऐसी हो तुम्हारे साथ ऐसा क्या होगा है बा ने उत्तर में कहा कि मेरे पैर में पिछले 12 साल और ऐसी कांटा चुप गया है जिसके कारण मुझे बहुत अधिक कष्ट होता है इसलिए मैं दर्द में कराहता हूँ सूर्य ने कहा अच्छा मैं इसको तुम्हारे लिए बाहर निकाल दूंगा लेकिन शायद जैसा कि तुम एक बाघ हो जब मैं तुमको अच्छा कर दूंगा और तुम मुझे खा जाओगे बाघ ने कहा नहीं मैं तुमको कभी नहीं खाऊंगा तुम मुझे अच्छा कर दो फिर सूर्या ने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और बाघ के पैर को काट कर उस कांटे को बाहर निकालने लगा लेकिन जब सूर्या ने बाघ के पैर को काट तो बाघ पहले से भी और अधिक तेजी से दहाड़ने लगा जिससे उसकी पत्नी ने उसके दहाड़ने की आवाज को सुना जो दूसरे जंगल में थी और वे तुरंत कुटते फादते उसके पास आ गयी ये देखने के लिए क्या हो रहा है जब बसे अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने तुरंत सूर्या को जंगल में छिप जाने के लिए कहा जिससे कि वे उसे न देख सके कौन आदमी तुमको चोट पहुंचा रहा था जिससे तुम इतना अधिक दहार के साथ चिल्ला रहे थे उसकी पत्नी ने कहा कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचा रहा था उसके पति ने उत्तर में कहा लेकिन एक राजा का पुत्र सूर्य यहाँ आया और मेरे पैर से उसने कांटा निकाल दिया है बाघ की पत्नी ने कहा कि वह कहा है मुझे दिखाओ अगर तुम वादा करो कि तुम उसकी हत्या नहीं करोगी तो मैं उसको बुलाऊंगा बाघ की पत्नी ने कहा कि मैं उसको नहीं मारूंगी अब वो उसे देखते हैं। फिर बाघ ने सूर्या को अपने पास बुलाये और जब सूर्या उसके पास आ गया तब बाघ और उसकी पत्नी ने बहुत आदर सम्मान के साथ सूर्या का नमस्कार किया फिर उन्होंने सूर्या को बहुत अच्छा रात्रि का भोजन कराया और फिर सूर्या बाग और उसकी पत्नी के साथ तीन चार दिनों तक रहा और बाघ की मलहम पट्टी करता रहा जब बाघ ठीक हो गया तो उसने सूर्या से कहा कि तुमने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है यदि तुम किसी मुसीबत में कभी फंस न, तो हमें तुरंत याद करना और हम वहां आकर तुम्हारी मुसीबत को तुमसे दूर कर देंगे। फिर सूर्या अपने घोड़े पर सवार हो गया इसके साथ वे अपनी यात्रा में आगे के लिए चल पड़ा और तब तक वे चलता रहा कि जब तक वे 31 तीसरे जंगल में नहीं पहुंच गया जहां उसकी मुलाकात ऐसे चार फकीरों से होती है जिनका गुरु मर गया था और वह सब अपने गुरु के द्वारा छोड़े गए चार विशेष वस्तुओं को लेकर विवाद कर, कर रहे थे जिसमें एक ऐसा बिस्तर था जिस पर बैठकर कहीं भी कभी भी अपनी मनमाफिक स्थान पर पहुंचा जा सकता था दूसरी वस्तु थी एक झोला जो अपने मालिक की किसी भी इच्छा के अनुसार वस्तुए पैदा कर सकता था जैसे आभूषण भोजन कपड़ा एक तीसरी वस्तु थी एक पत्थल का कटोरा जो कितना भी पानी पैदा कर सकता था जितना भी उसका मालिक उससे मांग करे और चौथी वस्तु थी एक झड़ी जो किसी भी सैनिक के टुकड़ी को पिटने का कार्य करती थी और उसको बाधने के लिए रसी भी थी इसके लिए ही वे चारों आपस में झगड़ रहे थे वे सब कह रहे थे कि मुझे ये चाहिए और दूसरा कहता कि मुझे भी यही चाहिए और तीसरा भी उसी वस्तु की मांग करता था वे सब इसका निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि किसको कौन सी वस्तुएं मिलनी चाहिए राजकुमार सूर्या ने कहा कि कोई बात नहीं है मैं तुम सबकी समस्या का समाधान कर दूँगा इसके लिए मैं अपने चार बार बारी बारी चारों दिशाओं में चलाऊंगा जो उन बारों में पहले बार को पहले हमारे पास लाएगा उसको ये पहला बिस्तर मिलेगा और जो दूसरी बार आएगा उसको ये, ये कटोरा मिलेगा और जो तीसरा लाएगा उसको ये झोला और चौथा में जो पहले लाएगा उसको ये छड़ी और रस्सी मिलेगी इस तरह से सूर्य बाढ़ चलाता और वे चारों पर गिर जाते उसको लाते जब सूर्या के तीन बार वापस आ गए तो सूर्या अपना चौथा बार चलाया इसको लेने के लिए जब वे चारों फिर जंगल में तलाशने के लिए गए तो सूर्या ने झोला कटोरा और छड़ी रस्सी के साथ उस बिस्तर पर बैठ गया और बिस्तर से कहा कहा कि तुम मुझे ब्रह्मपुर देश के सुंदर राजकुमारी के देश में ले चलो ऐसा कहते ही वे जादुई विस्टर तुरंत आकाश मार्ग से यात्रा करने लगा और कुछ समय के बाद एक किसी दूसरे देश में जाकर वे जमीन पर व्यवस्थित होते गया जब सूर्य ने पूछा वहां पर कुछ लोगों की भाई ये कौन सा नगर है तो वहां की आम जनता ने कहा की ये ब्रह्मपुर देश है फिर सूर्य वहाँ से आगे निकल पड़ा और कुछ दूर जाने के बाद एकांत में उसने एक वृद्धा का घर देखा जहाँ पर उस वृद्धा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर कहाँ से आए हो सूर्य ने उत्तर में कहा कि मैं एक बहुत दूर देश से यहाँ पर आया हूँ क्या तुम मुझे अपने यहाँ पर एक रात्रि बिताने का मौका दे सकती हो उस वृद्धा ने कहा नहीं मैं तुम्हें अपने साथ रहने की इजाज़त कदापि नहीं दे सकती हूँ क्योंकि हमारे राजा ने हमें आज्ञा दी है कि किसी भी दूसरे देश के आदमी को हमारे देश में नहीं रहने दिया जाए इस तरह से तुम हमारे घर में नहीं रह सकते हो सूर्या ने कहा कि आप मेरी चाची हैं। मैं आपके साथ केवल एक रात्रि तक ठहरने के लिए कह रहा हूँ आप देख रही है की शाम हो चुकी है अगर मैं इस समय जंगल में जाऊंगा तो वहां के जंगली जानवर मच कर मुझे खा जाएंगे फिर उस वृद्धा को सूर्य पर राम आ गई। उसने कहा ठीक है तुम केवल आज रात तक हमारे घर में रह सकते हो सुबह होते ही तुम यहां से चले जाओगे अगर राजा को पता चल गया कि तुमने मेरे घर में मेरे साथ रात को बीताया है तो वह मुझे पकड़ जल में डाल देगा फिर उस वृद्धा ने सूर्या को अपने साथ अपने घर में ले गयी जिससे सूर्या बहुत अधिक प्रश्न हुआ वृद्ध औरत ने खाना बनाने की तैयारी करने लगी जिसके लिए सूर्या ने मना कर दिया उसने कहा चाची मैं आपको भोजन दूंगा उसने अपने हाथों को अपने जादुई झोले के अंदर डाला और कहा झोले मुझे रात्रि में खाने के लिए भोजन चाहिए तत्काल झोले ने सूर्या और वृद्धा के लिए स्वादिष्ट भोजन से भरी दो थालिया उनके सामने उपस्थित कर दिया जिसको सूर्या और उस वृद्धा ने एक साथ रात्रि में खाया जब उन्होंने अपना भोजन पूरा कर लिया तो वृद्धा पानी को लाने के लिए जाने लगी जिसके लिए भी सूर्या ने उसको रोका और उससे कहा कि मैं सीधा यहीं पर पर्याप्त पानी की व्यवस्था कर सकता हूँ ये कहकर उसने अपने जादूई कटोरे को अपने दूसरे थैले में से निकाला और उस कहा हमें पानी पीने के लिए चाहिए कटोरा तुरंत पानी से भरने लगा जब कटोरा पूरा पानी से भर गया तो सूर्य ने उस कटोरे से कहा बस पर्याप्त है और कटोरा तुरंत पानी भरना बंद कर दिया सूर्य ने कटोरे भरे पानी को उस वृद्धा को दिखाते हुए कहा देख ये चाची मुझे जब भी जितने पानी की जरूरत होती है मैं इसी तरह से प्राप्त कर लेता हूँ इस तरह से रात्रि आ गई तब सूर्य ने कहा की चाची आपने कोई दीपक क्यों नहीं जलाया है अपने घर में उस वृद्ध औरत ने कहा उसकी कोई जरूरत नहीं है हमारे इसके राजा ने हम सभी को मना कर रखा है कि कोई भी अपने घर में कोई दीपक नहीं जला सकता है जो उसकी आज्ञा नहीं मानेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा क्योंकि जैसे ही अंगेरा गहरा होता है राजा की पुत्री ब्रह्मपुर देश की राजकुमारी अपने कमरे से निकलकर वे अपने घर के छत पर आकर बैठ जाती है वे इतना अधिक प्रकाशवान है जिसके चमक से हमारा पूरा ब्रह्मपुर देश प्रकाशित हो जाता है इसके साथ हमारा भी घर प्रकाशित हो जाता है और हम सब अपना कार्य उसी प्रकार से कर सकते हैं, जैसा कि हम सब दिन में अपना कार्य करते हैं जब पूर्णरात्रि ने अपना घना काला अंधकार चारों तरफ फैला दिया तब ब्रह्मपुर देश की राजकुमारी उठी उसने अपने आप को कीमती और कीमती आभूषणों से सजाया इसके बाद उसने बालों का जुड़ा बनाकर अपने सर पर बांध लिया उन मेहरे और मोतियों से जड़ित चुरा को लगाया फिर वह है दिख रही थी जैसे चंद्रमा का प्रकाश चारो तरफ फैल रहा हो सारा देश उस समय जैसा प्रतीत हो रहा था वे अपने कमरे से बाहर आई और अपने महल की छत पर चढ़ गई। वे कभी भी दिन के समय में अपने महल से बाहर नहीं निकलती थी वे अपने महल से केवल रात्रि के समय ही निकलती थी और इसी समय उसके पिता के ब्रह्मपुरा देश में सभी लोग अपने कार्य पर जाते थे और अपना सभी प्रकार का कार्य उसके प्रकाश में पूरा करते थे राजकुमार सूर्या ने ये सब कुछ करते हुए राजकुमारी को अपनी आंखों से देखकर बहुत आश्चर्यचकित के साथ प्रसन्न भाव दे लेते हो गया और उसने अपने आप से कहा वे ही कितना अधिक सुंदर है मध्यरात्रि के समय जब सभी लोग नगर के अपने विस्तार में सो गए तब राजकुमारी अपने महल के छत से नीचे अपने कमरे में आ गई और अपने बिस्तर पर पड़ते ही गहरी निद्रा में सो गई सूर्य अपने बिस्तर पर से बहुत आराम से उठकर बैठ गया और अपने जादुई बिस्तर से कहा बिस्तर मुझे तुरंत तो राजकुमारी के कमरे में लेकर चलो इस तरह से उस जादुई बिस्तर ने सूर्य को राजकुमारी के सोने कमरे में ले गया जहाँ आरोप राजकुमारी गहरी निद्रा में अपने बिस्तर आरोप सो रही थी राजकुमार सूर्या ने अपने थैले को लिया और उससे कहा कि मुझे बहुत सारे तैयार पान चाहिए इसके साथ थैले ने तुरंत बहुत सारे पर्याप्त मात्रा में पान के पत्ते वहां पर उपस्थित कर दिए उसको सूर्या ने राजकुमारी के बिस्तर पर उसके पास रख दिया और फिर अपने बिस्तर पर बैठकर कर वे वापस इस वृद्धा औरत के घर में गया अगले दिन सुबह सारे राजकुमारी के नौकरों ने बहुत सारे पान के पत्तों को पाया और उसे खाना शुरू कर दिया राजकुमारी ने जब ये देखा तो उनसे पूछा कि तुम सब ने ये पान कहां पर पाया उन सब ने जवाब दिया कि हमने इसे आपके बिस्तर के पास में पाया है कोई भी ये नहीं जानता था कि राजकुमार सूर्या रात्रि में यहाँ आया था और उसने ही ये पान के पत् यहाँ रखा था सुबह होते ही वेधा सूर्या के पास आई और उसने कहा कि अब सुबह हो चुकी है और तुम्हें अवश्य यहाँ से निकल जाना चाहिए इससे पहले कि कोई राजा का आदमी तुम्हें यहाँ पर देख ले और मेरे लिए किसी प्रकार की मुसीबत खड़ी हो जाए सूर्या ने कहा प्रिया चाची आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है मुझे कल सुबह तक और यहाँ रहने के लिए इजाजत दे दो उस वृद्धा ने कहा कि अच्छा ठीक है और फिर उन दोनों ने अपना भोजन किया जो थैले ने दिया और पानी पिया जो कटोरे ने उपलब्ध किया उनके लिए और जब रात्रि हुई फिर राजकुमारी उठी और तैयार होकर अपने महल के छत पर जाकर बैठ गई और ठीक रात्रि के बारह बजे जब सभी लोग अपने बिस्तर आरोप जाकर गहरी निद्रा में सो गए फिर राजकुमारी अपने छत से अपने महल के कमरे में आ गई और अपने बिस्तर पर पड़ते ही गहरी निद्रा के आगोश में समा गयी राजकुमार अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है और वे बिस्तर से एक बार फिर राजकुमारी के महल के कमरे में चलने का लिए आदेश देता है और बिस्तर तत्काल सूर्या को लेकर राजकुमारी के सोने के कमरे में पहुंच जाता है जहां पर सूर्या ने अपना थैला निकाला और थैले से उसने एक कीमती बहुमूल्य सुंदर साल की मांग की जिसको थैले ने तुरंत पूरा किया और सूर्या ने उस बहुमूल्य साल से राजकुमारी के ऊपर फैला दिया जो उस समय गहरी निद्रा में सो रही थी और फिर सूर्या अपने बिस्तर आरोप बैठ उस वृद्धा औरत के घर में वापिस आ गया सुबह होने पर जब राजकुमारी ने बहुमल्य साल को अपने ऊपर देखा तो वह बहुत आनंदित हुई उसने अपनी माँ को पुकार करके कहा देखो माँ ये बहुमल्य साल परमेश्वर ने मुझे दिया है ये साल बहुत खूबसूरत है उसकी माँ भी बहुत अधिक प्रसन्न हुई उसने कहा अवश्य मेरी बच्ची परमेश्वर ने ही इस शानदार और बहुमल्य साल को तुम्हें दिया है जब सुबह हुई इधर वृद्ध औरत ने फिर सूर्य के पास पहुंचकर कहा कि अब तुम यहाँ से सच में निकलना चाहिए सूर्य ने कहा चाची मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं महसूस कर रहा मुझे कुछ दिन और यहाँ पर ठहरने के लिए अनुमति दे दो मैं आपके घर में छुप कर रहूँगा जिससे कोई भी मुझे देख नहीं पाएगा इस तरह ऐसी उस औरत ने सूर्या को वहाँ कुछ एक दिन और रहने के लिए इजाजत दे दिया जब फिर रात्रि आई तो राजकुमारी ने सुंदर और बहुमूल्य आकर्षण वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने महल के छत पर आकर बैठ गई और मध्य रात्रि में वह पुनः अपने महल के कमरे में वापस आई और बिस्तर पर पड़ते ही गहरी निद्रा में चली गई। फिर सूर्या अपने बिस्तर पर उठकर बैठा और बिस्तर ऐसी कहा की वह राजकुमारी के कमरे में ओसे पहुँच दे ऐसा ही हुआ विस्टर उड़ते हुए राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया जब वह राजकुमारी के कमरे में पहुंचा, तो उसने अपने थैले से कहा कि मुझे एक बहुमूल्य सुंदर हरे की जड़ी अंगूठी चाहिए थैले ने ऐसा ही किया और उसके लिए एक बहुमूल्य अंगूठी उपस्थित कर दिया जिसको सूर्या ने सोती हुई राजकुमारी के उदली में प्रेम ऐसी पहनाने लगा सहसता के साथ लेकिन सूर्या के हाथों के स्पर्श मात्र से राजकुमारी की निधन खुल गई और इसके साथ ब्रह्मपुरा देश की राजकुमारी अत्यधिक भयभीत भी हो गई और उसने सूर्या से कहा कि तुम कौन हो और तुम कहां से आए हो मेरे कमरे में इस तरह से क्यों आए हो राजकुमार सूर्या ने कहा डरो मत मैं चोर नहीं हूं मैं एक महान राजा का पुत्र हूँ सरमन नामक आपके बारे में मैंने सुना था जो जंगल में रहता है जहाँ पर मैं शिकार खेलने गया था उसने आपका नाम मुझे बताया इसलिए मैं अपने माता पिता से आज्ञा लेकर तुमसे मिलने और देखने के लिए आया हूँ राजकुमारी ने, ने कहा ठीक है जैसा कि तुमने कहा कि तुम एक महान राजा के पुत्र हो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, में तुम्हारे बारे में अपने माता पिता ऐसी कहूँगी की मैं तुम विवाह करना चाहती हूँ फिर राजकुमार सूर्या अपने बिस्तर पर सवार होकर वृद्धा के घर में वापस आ गया और जब सुबह हुई तो राजकुमारी ने अपनी मां से कही रात्रि के समय में राजकुमार सूर्या के आने की बात और इस बात को राजकुमारी की मां ने अपने ब्रह्मपुरा देश के राजा को बताई जो उस राजकुमारी का पिता था ब्रह्मपुर देश के राजा ने कहा अच्छा है लेकिन यदि वह किसी देश के राजा का पुत्र है और मेरी पुत्री से विवाह करना चाहता है तो पहले उसे मेरी जो भी सट होगी उसको पूरा करना होगा और यदि समय वे असफल होता है तो मैं उसको मच दूंगा मैं उसे आठ किलो सरसों दूंगा जिसको पेर कर उसमें से तेल निकालना होगा और ये कार्य केवल एक दिन में पूरा होना चाहिए और अगर वह ऐसा नहीं कर सका तो वह निश्चित रूप ऐसी मृत्यु को उपलब्ध होगा सुबह होते ही सूर्या ने उस वृद्ध औरत से कहा जिसके घर में वह रहता था कि वे राजकुमारी से विवाह करना चाहता है जिसके लिए वे उदृत है उस वृद्ध औरत ने ओ, तुम तुरंत इस देश से बाहर भाग जाओ और राजकुमारी से विवाह करने की बात मत सोचो इसको अपने दिमाग से निकाल दो अन्यथा था तुमको अपनी जान ऐसी भी हाथ धोना पड़ सकता है यहाँ आरोप तुम पहले बहुत से बड़े बड़े राजा और उसके पुत्र राजकुमारी से विवाह करने के लिए यहाँ आए थे लेकिन उनमें से कोई एक भी जिंदा नहीं बचा है सबको राजकुमारी के पिता ने मौत के घात उतार दिया है वह कहता है कि जो भी उसकी पुत्री से विवाह करना चाहता है उसे पहले उसकी शर्तों को पूरा करना होगा और आज तक उसकी शर्त को पूरा करने वाला कोई राजा या राजा का पुत्र नहीं हुआ है जिसने भी प्रयास किया है वह हफल हाँ रहा है और इस तरह से सबको मृत्यु ही मिली है यही तुम्हारे साथ भी होगा अगर तुमने ऐसा करने का प्रयास किया इसलिए तुम इस देश से जल्दी से जल्दी भाग जाओ लेकिन सूर्या ने उस औरत की एक भी बात नहीं सुनी ब्रह्मपुरा के राजा ने अपने आदमियों को उस वृद्धा औरत के घर पर भेजा और राजकुमार सूर्या को दरबार में हाजिर होने का समन दिया गया जहां पर राजा ने सूर्या को आठ किलो सरसों के दाने दिए और कहा कि आज शाम तक इसको पेर कर इसमें से तेल निकालकर कल प्रातः काल मेरे पास दरबार में तेल लेकर आना जो भी मेरी पुत्री और ब्रह्मपुरा की राजकुमारी से विवाह करना चाहता है उसे मेरी इन शर्तों को पहले पूरा करना पड़ता है तुम्हें पहले वे सब करना होगा जिसको मैं कह रहा हूँ अगर जो मेरे कार्य को करने में असमर्थ होता है उसे मैं मच देता हूँ और यदि तुम भी उन्हीं में से निकले जो मेरा कार्य इन सरसों के दाने ऐसी तेल निकालने में असमर्थ सिद्ध हुए है तो तुमको भी मच दिया जाएगा ये सुनकर सूर्या बहुत ही हुआ था जब उसने ये सुना कि वह कैसे इन सरसों के दानों से तेल निकाल सकता है उसने अपने आप से कहा अगर मैं ऐसा करने में असमर्थ होता हूँ फिर राजा मुझे मच देगा इसलिए वह सरसों के दानों को लेकर उस वृद्धा के घर वापस आया और वह नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए अंत में उसे चिटियों के राजा का स्मरण आया तत्काल चिटियों का राजा अपनी चिटियों के साथ सूर्या के सामने उपस्थित हो गया और चिटियों के राजा ने सूर्या से कहा आखिर तुम इतने अधिक उदास और दुख क्यों दिखाई दे रहे हो राजकुमार ने सरसों के दानों की तरफ इशारे करते हुए राजा की सर्ट को चिटियों के राजा को बताया मैं कैसे एक दिन में इन दानों से तेल निकाल सकता हूं और कल सुबह दरबार में मैं तेल लेकर नहीं गया तो राजा मेरी हत्या कर देगा चुट्टियों के राजा ने कहा सदा प्रसन्न रहो लेट जाओ और सोओ। हम तुम्हारे लिए ये कार्य कर देंगे हम सभी दानों से आज दिन के अंत तक तेल निकाल देंगे और कल सुबह तुम इस तेल को लेकर राजा के दरबार में जाना सूर्या अपने बिस्तर पर लेट गया और कुछ ही देर में सो गया और चिट्टियों ने सभी सरसों के दानों को पीर के उनसे बाहर तेल को निकाल दिया सूर्या की जब खुली और अपने सामने सरसों के दानों ऐसी निकले तेल को देख कर बहुत प्रसन्न हुआ अगले दिन सुबह ने अपने साथ सरसों का तेल लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ लेकिन राजा ने कहा तुम मेरी पुत्री से अभी विवाह नहीं कर सकते हो अगर तुम विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे दो डियों से लड़ना होगा और उनकी हत्या करनी होगी राजा ने बहुत समय पहले दो डियों को पकड़ा था और फिर वह नहीं जानता था की वे उनके साथ क्या करे इसलिए उसने उन डियों को अपने जेल के पिजड़ो कैद कर दिया है उसे भय है कि यदि वे इन डतियों को बाहर अपने देश में छोड़ता है तो वे उसके देश के लोगों को खा जाएंगे और वह नहीं जानता है कि वे इन डतियों को कैसे मारे इस तरह से जो सभी राजा और राजकुमार ब्रह्मपुरा देश की राजकुमारी ऐसी विवाह करना चाहते थे उन्होंने इन डतियों ऐसी लड़ाई की थी और सभी उन डतियों की लड़ाई परास्त हुए और अपनी जान से हाथ अकाल समय में उठाया तुम्हें हमारे इन डतियों ऐसी लड़ना होगा और उनको मारना होगा जब सूर्य ने उन डियों के बारे में सुना तो वे स्वयं बहुत ही हुआ मैं क्या कर सकता हूँ उसने अपने आप से कहा मैं कैसे इन दो डतियों ऐसी लड़ सकता हूँ फिर उसने अपनी बाहन के बारे में सोचा और उसकी पत्नी के ऐसा करते ही उसके सामने वे बाघ अपनी पत्नी के साथ उपस्थित हुआ और उसने कहा तुम इतने अधिक उदास क्यों दिख रहे हो सूर्या ने उत्तर दिया कि राजा ने मुझे आदेश दिया है कि मैं उनके दो डियों से लड़कर उनकी हत्या कर दूं मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं बाघ ने कहा तुम्हें ज्यादा भयभा होने की जरूरत नहीं है सदा प्रसन्न रहो मैं और मेरी पत्नी उन दो डतियों ऐसी लड़ेगी तुम्हारे लिए फिर सूर्या ने अपने चार दुई से दो सुंदर और कीमती सोने चादी हिरों से चादीरो बालों को पहनने के लिए मांगा और वे तुरंत उपस्थित थैले ने कर दिया उन लबादों को सूर्या ने बालों को पहनाया और अपने साथ लेकर राजा के दरबार में पहुंचा और राज से कहा कि ये मेरे बाल तुम्हारे दो डियों से लड़े मेरी तरफ ऐसी ठीक है राजा ने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है की कि किसने डेट को मारा है या डेटो ने इनको मारा दिया फिर राजा ने अपने डेट्यों को बुलाया सूर्या ने अपने बाहियों को डेट्यों को मारने के लिए ललकारा और डेट्यों और बाणियों में लड़ाई शुरू हो गई और लंबे समय तक चलती रही और अंत में बाहो ने डेटियों को मच दिया राजा ने कहा ये बहुत अच्छा है लेकिन तुम है मेरी पुत्री से विवाह करने के लिए कुछ तो और भी करना होगा इसके बाद ही मैं तुम्हें अपनी पुत्री को दे सकता हूँ ऊपर आकाश में मैंने एक नगाड़ा स्थापित कर रखा है तुम वहाँ जाओ और उन्हें बजाओ अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम मैं तुम्हें मच दूंगा सूर्य ने अपने जादुई बिस्तर के बारे में सोचा इसलिए वे उस वृद्ध औरत के घर गया और अपने विस्तर पर बैठकर कहा कि ऊपर आकाश में ले चलो जहाँ पर राजा ने नगाड़ा को लगा रखा है मैं वहाँ जाना चाहता हूँ विस्तर सूर्य को लेकर आकाश में उड़ने लगा और उस नगाड़े के पास जाकर स्थित हो गया जो राजा ने आकाश में स्थित किया था और सूर्या ने उस नगाड़े को बजाया जिसको राजा ने सुना और जब सूर्या आकाश ऐसी नीचे आया राजा ने अपनी पुत्री को उसको नहीं दिया राजा ने कहा कि तुमने सभी कार्यों को पूरा कर दिया है अभी एक और कार्य करना है इसके बाद ही तुम्हें मेरी पुत्री से विवाह करने का मौका मिल सकता है सूर्य ने कहा कि यदि मेरे लिए संभव हुआ तो मैं अवश्य पूरा करूँगा तब राजा ने अपने दरबार के पास सही पड़े एक बहुत बड़े वृक्ष के तने को दिखाया जो बहुत मोटा और तगड़ा था उसने सूर्या को एक मोम की कुल्हाड़ी दी और कहा कि तुम कल सुबह अवश्य इस मोम की कुल्हाड़ी से इस मोटे तगड़े तने को दो टुकड़ों में करना है सूर्या वापस उस वृद्धा औरत के घर पर गया वह बहुत दुखी और उदास था और विचार कर रहा था की अब राज निश्चित ही उसकी हत्या कर देगा मैंने उसके सरसों के दानों से तेल निकालवा दिया चिटियों के द्वार और मैंने उसके जटियों को मरवा दिया व घो के द्वार और मेरे विस्टर ने मेरी सहायता की जिससे उसके आकाश में स्थापित नगाड़े को भी बजा दिया लेकिन अब मैं क्या करूँ मैं कैसे काट सकता हूँ इस विशाल तने को इन मोम के कुल्हरी ऐसी उसी रात्रि में वे अपने हाँ व पर बैठकर राजकुमारी से मिलने के लिए और उसे देखने के लिए राजकुमारी के कमरे में गया और राजकुमारी से सूर्या ने कहा कि तुम्हारे पिताजी कल सुबह मुझे मच देंगे राजकुमारी ने कहा क्यों सूर्या ने कहा तुम्हारे पिताजी ने मुझे एक मोम की कुल्हाड़ी दिया है और कहा है की इससे एक विशाल मोटे लकड़ी के तन को काट कर दो और टुकड़े कर दो ये मेरे लिए कैसे संभव है राजकुमारी ने कहा इसमें भय होने की कोई बात नहीं है तुम वही करो जो मैं तुमसे कहती हूँ और तुम उस विशाल लकड़ी के मोटे तने को आसानी से दो टुकड़े करने में सफल होगे। फिर राजकुमारी ने अपने बाल के जुड़े में से एक बाल को उखाड़ा और इसको सूर्य को देते हुए कहा जब कोई भी तुम्हारे पास नहीं हो और तुम अकेले हो तो केवल इतना उस वृक्ष के विशाल तने से कहना कि ब्रह्मपुर देश की राजकुमारी ने तुमको आदेश दिया कि तुम इस बाल के द्वारा अपने आप को दो टुकड़ों में विभाग कर लो और फिर बाल को खिंच कर नीचे की कुल्हाड़ी के किनारे धार की तरह से उपयोग करना अगले दिन सुबह सूर्या ने वही किया जैसा करने के लिए राजकुमारी ने उससे कहा था और एक ही मिनट में जैसे बाल को मोम की कुलहाड़ी के धार पर खिंच कर रखा गया और वृक्ष की तना को छुआ गया तत्काल वृक्ष दो टुकड़ों में अपने आप को विभक्त कर लिया राजा ने कहा कि अब तुम मेरी बेटी से विवाह कर सकते हो फिर सूर्या और राजकुमारी का विवाह बड़ी धूमधाम ऐसी विवाह सम्पन्न हुआ सभी राजा चारों तरफ देशों के राजा को आमंत्रित किया गया विवाह में सम्मिलित होने के लिए और इसके साथ वहाँ बहुत अधिक प्रसन्नता और और आनंद का उत्सव मनाया गया इसके कुछ दिनों के बाद सूर्य ने अपनी पत्नी ब्रह्मपुर देश की राजकुमारी से कहा कि हमें अपने देश में अपने माता पिता के पास चलना चाहिए ब्रह्मपुर देश की राजकुमारी के पिता ने उसको काफी मात्रा में और घोड़ो के साथ काफी मात्रा मैं रुपया देकर अपने कुछ वफादार सेवकों के साथ अपने देश से विदा किया और फिर सूर्या अपनी पत्नी के साथ अपने देश के लिए यात्रा किया और अपने देश में पहुंचकर वे बड़ी प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे सूर्या हमेशा अपने साथ अपने कीमती वस्तुओं को रखता था जिसमें उसका प्रिय जादुई थैला जादुई कटोरा और जादु बिस्तर उसके जीवन में कभी भी युद्ध का समय नहीं आया जहाँ पर वह अपनी छड़ी और रस्सी का प्रयोग करता इसलिए उनकी कभी उसको जरूरत ही नहीं पड़ी